ृत परम गुरु ओषो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर 19 सत्य गीता अध्याय 4 का तीसरा श्लोक ओवाय मै तेग प्रोक्त पुरातन भक्स्खा चेती रहुत अर्थात वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है जीवन रोज बदल जाता है ऋतुओं की भांति जीवन परिवर्तन का एक क्रम गाड़ी के चाक की भांति घूमता चला जाता लेकिन चाक का घूमना भी एक न घूमने वाली कील पर ठहरा होता है घूमता है चाक गाड़ी का लेकिन किसी कील के सहारे जो सदा खड़ी रहती है कील भी घूम जाए तो चाक का घूमना बंद हो जाए कील नहीं घूमती इसलिए चाक घूम पाता है सारा परिवर्तन किसी अपरिवर्तित के ऊपर निर्भर होता है जीवन के परम नियमों में से एक नियम यह है कि दृश्य अदृश्य पर निर्भर होता है मृत्यु अमृत पर निर्भर होती है पदार्थ परमात्मा पर निर्भर होता है घूमने वाला परिवर्तित जगत संसार न घूमने वाले अपरिवर्तित सत्य पर निर्भर होता है विपरीत पर निर्भर होती हैं चीजें इसलिए जो दिखाई पड़ता है उस पर ही जो रुक जाता है वो रहस्य से वंचित रह जाता है जो दिखाई पड़ता है उसके भीतर जो ना दिखाई पड़ने वाले को खोज लेता है वो रहस्य को उपलब्ध हो जाता है कृष्ण कहते हैं वही योग वही सत्य पुरातन सदा से चला आता है जो या कहीं कि सदा से ठहरा हुआ है जो वही जो पहले भी ऋषियों ने कहा था वही मैं तुझसे पुनः कहता हूं लेकिन पुनः कहता हूं वही जो सदा से है कुछ नया नहीं कुछ अपनी ओर से नहीं सत्य में अपनी ओर से कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता सत्य को नया करने का भी कोई उपाय नहीं है सत्य है सत्य के साथ सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है और वो ये कि हम उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो सकते हैं या पीठ करके खड़े हो सकते हैं और हम सत्य के साथ कुछ भी नहीं कर सकते एक ही काम कर सकते हैं या तो हम जाने उसे या हम न जानने की जिद करें और अज्ञान में खड़े लेकिन हम न जाने तो भी सत्य बदलता नहीं हमारे न जानने से और हम जान ले तो भी सत्य बदलता नहीं हमारे जानने से हाँ बदलते हम जरूर सत्य को न जाने तो हम एक तरह के होते हैं सत्य को जान ले तो हम दूसरे तरह के हो जाते हैं सत्य वही है जब हम नहीं जानते तब भी और जब हम जानते हैं तब भी है, ऐसा अगर सत्य ना हो तो फिर सत्य और असत्य में कोई अंतर ना रहेगा यह बहुत मजे की बात है कि असत्य हमारा इन्वेंशन है हमारा आविष्कार सत्य सत्य हमारा इन्वेंशन नहीं सत्य को हम निर्मित नहीं करते बनाते नहीं असत्य को हम निर्मित करते हैं और बनाते जो मेरे द्वारा बनाया जा सकता है वो असत्य होगा और जिसके द्वारा मैं भी बनाया गया और जिसमें मैं भी लीन हो जाऊंगा वो सत्य कृष्ण नहीं थे तब भी जो था, कृष्ण नहीं होंगे तब भी जो होगा और ने भी जिसे कहा और भी आगे जिसे कहेंगे वो सकते हैं।